बहुत ही सुमधुर गीत आप लोगों ने प्रस्तुत किए और कामनाए को ठीक से व्यक्त किया ऑल सेट थोड़ा सा कम कर दीजिए इधर से भी हलो हलो हेलो ठीक है ठीक है हाँ जी कल के बातों में एक प्रश्न बना था माइक उपलब्ध कराइए माइक मैन हाँ कल बात हुई थी कार्य व्यवहार पे, तो हाँ व्यवहार के बारे में आपने बताया कि विचार पूर्णता के लिए किया गया सहयोग ही व्यवहार है जी तो इस पे थोड़ा और ध्यान देने ध्यान अपना चाह रहा था भी आपके द्वारा इसको और स्पष्टता इस से समझना चाह रहा था एक, कि बालक, एक बालक एक बालक हाँ। एक प्रश्न और था भी इसी का कार्य के कल कार्य के लिए भी शब्द आया कि पशु बैल काम करते हैं मानव व्यवहार करता है थोड़ा इसको कनेक्ट करना चाह रहा था क्या हम लोग मानव काम के लिए नहीं है कि व्यवहार में वो कार्य समाहित है इसमें थोड़ा इस स्पष्ट हाँ हाँ देखिए कोई भी बालक ठीक है ठीक है थोड़ा सा है ना कोई भी बालक जो देखिए जन्म से वो आसपास पास की सब चीज़ों को जानना चाहता है पैदा होने से वो आ, ऐसा सा है ना क्या हो रहा है फिर समय रहते धीरे धीरे शरीर पर नियंत्रण के बाद फिर वो और भी चीज़ों को अपने परिवार और अपने परिवार से अधिक चीज़ों को दीदी नमस्ते तो इन सब को वो जानना चाहता है और जानकर समझना चाहता है और समझने में क्या समझना चाहता है कि आखिर मुझे जीना कैसे इसमें यह सब क्या है ये पूरा संसार क्या चल रहा है और इसमें मुझे करना क्या वॉट माय रोल ये सब बात समझ में आई अनुभव पूर्वक एक आदमी को अनुभव हुआ उसमें ये सब बात समझ में आई है ना तो बालक जन्म से न्याय का याचक ऐसा शब्द प्रयोग करे मतलब वो न्याय पूर्वक जीना चाहता है न्याय पूर्वक का मतलब ही होता है जैसा जीना चाहिए एक आदमी को वैसा वो जीना चाहता है उसके लिए चीजों को समझना चाहता है तो वो अपने ही शरीर यात्रा के साथ ही तुरंत ही आप देखोगे कि जब हम पहले दिन किसी बालक को इस विद्यालय में भेजते हैं हमको लगता है कि वो पहला दिन होता है शिक्षा शुरू हो रही है ऐसा कुछ होता नहीं है है ना वो तो गर्भकाल से ही शिक्षा उसकी प्रारंभ होती है, हो जाती है और जब वो विद्यालय पहुँचता है तो तमाम चीज़ों को वो जानता है उनके नाम जानता है उनके रंग रूप से पहचानता है उनके उसके बारे में क्या करना होता है इसको भी जानता है इसका मतलब यह हुआ कि बालक जन्म से पूरे अस्तित्व में मानव का अध्ययन करना चाहता है और ये सब करते हुए वो अपने में एक वैचारिक स्पष्टता बनाने का प्रयास करता है जिससे कि उसको पता चले कि क्या है कुल कहानी कुल क्या है अब यदि आपको पता लग जाए कि बालक ये चाहता है तो आप उसके विचार में सहयोग कर सकते हो प्रोवाइडेड हमारा खुद का विचार पूरा हो यदि हमारे में अधूरापा है हमको अस्तित्व समझ में नहीं आया मानव समझ में नहीं आया जीना कैसे समझ में नहीं आया तो हम विचार में सहयोग नहीं कर पाते हैं कुल मिलाकर जो सहयोग की अपेक्षा से भले हम भी काम करें वो भी काम करें लेकिन वो सहयोग नहीं हो पाता क्योंकि योग्यता के अभाव में सहयोग नहीं है योग्यताओं के अभाव में सहयोग नहीं हो पाए ये बात समझ में आए तो अब आप जैसे आएँ तो अब आपको ये समझ में आए कि ज़िंदगी क्या है उसके बारे में जो कुछ भी अब करें अब अब तमाम तरह के काम यहाँ पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ काम की मानसिकता होगी तो वो लेबर मानसिकता वो श्रम मानसिकता में घुस गया अब ये सब इसलिए कर पा रहे हैं कि आपको ये पता चल पाए कि मानव क्या है उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है कैसे उसको जीना चाहिए इस एंगल से अब सारे इस व्यवहार को ध्यान में रखकर कार्य को नियोजित किया जा रहा है तो व्यवहार प्रधान हो गया कार्य उसके पीछे पीछे हो गया, पीछे हो गया। जैसे ही व्यवहार प्रधान हुआ तो व्यवहार करके हम सुखी होते हैं क्यों दीदी ऐसा है कि नहीं बताओ व्यवहार करके सुखी होते हैं या काम करके सुखी होते हैं बाजू वाली दीदी से पूछो व्यवहार करके सुखी होते हैं या काम करके सुखी होते हैं हाँ व्यवहार नहीं हो तो हम भी वही कह रहे हैं कि व्यवहार करके हम सुखी होते हैं और कोई व्यवहार बिना कार्य के होता ही नहीं है तो वो ठीक करें तो व्यवहार पूर्वक हम सुखी होते हैं यदि व्यवहार नहीं हो पा रहा है तो कार्य क्या हो गया बोझा हो गया कि हम करते जा रहे हैं कुछ हो तो रहा ही नहीं है क्या होना चाहिए था हम सबकी जिंदगी का लक्ष्य ये है कि हम एक दूसरे को विचार पूर्णता में सहयोग कर सकें उसी के लिए बोलें चालें दौड़ें भागें खेलें कूदें सब ये करें अब पूर्णता का स्वरूप क्या है अगर यही हमको समझ में नहीं आया तो दूसरे के साथ व्यवहार क्या कर पाएंगे तो आप आप क्या करते हैं व्यवहार की अपेक्षा है कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा कर दो जिससे कि मेरा विचार पूर्ण हो उसके लिए हम कुछ काम करते रहते हैं है ना? माँ अपने बच्चे से सुखी होना चाहती अरे बच्चा माँ से सुखी होना चाहे ये तो जायज है यदि तो माँ अपने बच्चे सुखी होना चाहती इसका मतलब ये तो थोड़ा अति हो गया ना तो माँ का अगर विचार पूरा होगा तो वो बच्चे को सुखी करने में सुखी होने में सहयोग कर सकती है इसको बोला व्यवहार तो सुखी कर होने के लिए सुखी सुख पूर्वक सुखी होने के लिए जो कुछ भी हम काम धाम करेंगे वो सब व्यवहार में चला जाता है तो सारा कार्य व्यवहार में समर्पित हो गया अभी क्या दिक्कत हो गया विचार के अभाव में व्यवहार नहीं होने से कार्य का बोझा हो गया क्या हो गया कार्य का बोझा हो गया थक गए लो कर करके है ना तो थकान कार्य से नहीं है व्यवहार के अभाव में थकान है और व्यवहार का अभाव विचार का अभाव का इंडिकेशन है ये समझ में आए कुल बात इतनी समझ में आएगी तो काम नहीं कर रहे ऐसा नहीं है लेकिन अब अब ठीक ठीक हमको पहचानना पड़ेगा ऐसे कौन से काम हैं अब सारे कार्यों के गाइडलाइन भी तय हो गया इसी में अब हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपके विचार में कोई पूर्णता की जगह अपूर्णता की दिशा बने तो ना हो तो सभी कार्य जो संतुलित हो गए अभी क्या हो गया कार्य संतुलित नहीं कितना करना है करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ तो धरती खा गए अपन खोद खोद के चाँद पे पहुंच गए, आसमान पर पहुँच गया कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं ना उस, उस किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं अभी हम उसको ठीक से उसका ब्रेकेट कर ही नहीं पा रहे कि कितना जरूरत है तो मानव में मानव और मानव जाति की अविभाज्यता ही कुल मिला विचार का स्वरूप है तो उतने ही कार्य करने हैं जितने के आधार पर व्यवहार घटित हो सके है ना और उतना को लिए ये, ये इस प्रकार से समीक्षित हो गया ये निष्कर्ष पहुंचने के बाद हम हम हम समाधानपूर्वक पूर्वक जी सकते हैं कितना करना है अगर ये स्पष्ट नहीं तभी तो समस्या हो गया करते चले जाओ करते चले जाओ तो सम, समस्या हो गया कि समाधान होगा तो हर चीजों को हम निश्चित पाना चाहते हैं तो व्यवहार के योग्य हो जाए इसी का नाम शिक्षा व्यवहार करने लायक हो गया जीने लग गया उसी का नाम प्रमाणित होना समाधान समृद्धि पूर्वक जीना इत्यादियों के साथ ये बात बन सकती नमस्ते आए, आए। है नमस्ते दीदी आइए आइए पधारिए। ये बात समझ में आ गई जो नहीं आई उनको कर लेते हैं आपको क्या दिक्कत हो गया मतलब नहीं उधरती भी नहीं मतलब हमारे कंपेरस बता रही हैं तो बाकी से नमस्ते हो चुकी थी एक बार वन टू ऑल हो गई थी अब वन टू वन हो रही है दोनों को ठीक ठिक, -ठिक पकड़ना पड़ेगा तो संपूर्ण विचार का क्या स्वरूप बना अस्तित्व में मानव क्या है, है ना मानव का कुल काम क्या है और ये जिंदगी क्या है इसको ठीक से समझ पाएं और इसको जीने का कहीं एक स्वरूप क्या है ये इसको ठीक से समझ पाए ये विचार की बात है है ना अभी सात दिन से हम लोग बात ही कर रहे हैं कि आदर्शवाद विधि से ये मानव क्या है इसको बहुत ठीक ठीक नहीं पहचाना जा सका तो जीना क्यों है जीना कैसे उसके उत्तर तो अभी नहीं निकले भौतिकवादी विधि से भी नहीं पहचाने गए सअस्तित्ववादी विधि से हम लोग पहचानने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे पहचानने के प्रयास का प्रमाण क्या होगा भाई पुनः वही विचार में समाधान का रूप प्रमाण बनेगा उसका मतलब क्या निकलेगा व्यवहार में हम खड़े हो जाए क्या मतलब पूरक हो जाएँ एक दूसरे के पूरक हो जाएँ मतलब ऐसे विचार के दिशा में हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें कि ये मानव ऐसा है भाई ठीक इस प्रकार से क्या हो गया कि हर एक आदमी का जो आचरण है वह एक मॉडल के रूप में खड़ा होने की बात बनी स्वनियंत्रित मॉडल कौन सा नियंत्रण है ना तो जब जब स्पष्ट हो गया कि सारे व्यवहार का मतलब इतना ही है कि परस्परता में विचार की पूर्णता हो पूर्णता में सहयोग व्यवहार है है ना और इसी को समाधान के रूप में कह करें और समाधान का प्रमाण वो व्यवहार में निर्वधता के रूप में है निर्वधता का मतलब ही है पूरकता ही है हम हम निर्वध जीते हैं इसका क्या मतलब निकला वो तो निगेटिव है सुने पॉजिटिव में बात करेंगे तो पूरक पूरक होने का मतलब ही है कि आप जो जिस प्रकार से एक मानव को मानव को जीना है हमारा संपूर्ण विचार विन्यास व्यवहार विन्यास और कार्य विन्यास इस प्रकार से बने बनता ही है जिसमें कि आपको भी अध्ययन का वस्तु बने आप भी उसको अध्ययन कर सके समझ सके उसको एक दूसरे को देख के प्रेरणा हो जाए इस प्रकार से स्वनियंत्रण मॉडल में अपन आ गए कौन से मॉडल में आ गए स्वनियंत्रित मॉडल अब ये सारे कार्य जो हैं ये व्यवहार के लिए हैं हम कार्य के लिए नहीं मानव जाति कार्य के लिए नहीं है मानव जाति व्यवहार के लिए ये वाली बात कही तो अब व्यवहार कार्य बिना होता नहीं है वो दीदी थी कह रही देखो आते से कह रही है वो तो कि कोई व्यवहार बिना कार्य कैसे कर लो भाई लेकिन कार्य तो कर लिया व्यवहार नहीं हो पाया तो आतरप थी इतने दिन हमने सास ससुर के लिए किया बेटों बेटे के लिए किया माँ बाप के लिए किया क्या हुआ मिला क्या तो मिला क्या क्या मतलब ये हुआ कि देने के लिए हम चले दिखाने के लिए और लेने तक की नियत थी देने का काम करे थे और चाहिए तो लेने का था इसका मतलब हम खुद सुखी नहीं हुए थे हमारा खुद का विचार पूर्ण नहीं हुआ था तो दूसरे के विचार पूर्ण था सहयोग की बात भी नहीं थी इस प्रकार से हर एक आदमी दूसरे के साथ ही इस अपेक्षा में खड़ा होता है अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो धीरे धीरे दुखी होता है नाराज होता है इस प्रकार से खालीपन के शिकार हो जाते हैं ये मोटी मोटी बात अपन ने कर ली ठीक है यहां तक अब कार्य की दिशा है व्यवहार कार्य कार्य का जो कार्य कहां पर समर्पित हो रहा है व्यवहार में तो कार्य अपने आप ही संतुलित होगा अब कुछ भी ना करके थोड़ी ना आपका विचार कि पूर्णता में हम सहयोग कर सकते हैं कोई रहस्य करें कोई संग्रह करें कोई है ना भय का कार्यक्रम फैलाएं कोई दुखी रहे लालच में जुड़े हैं ना डरे रहे तो आपके विचार में कहा सहयोग हो सकता है हम अपने घर में किसी का नहीं कर सकते तो दूसरे के छोड़ो इस प्रकार से ये व्यवहार संस्कृति की बात है जीव चेतना में हम कार्य संस्कृति को बड़ा बड़ा मानते हैं है ना? बड़े में छोटा सा माता है व्यवहार संस्कृति में कार्य संस्कृति समा जाती है तो अब तक जितने हम इवॉल्व हुए हैं वो कुल मिलाकर कार्य संस्कृति के दुहाई दे रहे हैं और कितना भी काम करके कोई एक आदमी भी तृप्त अभी तक नहीं हुआ है, है ना तो व्यवहार करके हम तृप्त होते हैं ये बात हमको समझ में आ जाए और व्यवहार के लिए विचार की स्पष्टता होना जरूरी है और उसका कुल और कुल मतलब इतना है कि मानव क्या है कुल मानव क्या होता है ये समझ में आ जाना सभी दिशा काल कोण से सभी दिशा काल कोण क्या चीज़ होती है तो सभी दिशा काल कोण ये बताइए कि मानव में ये चार पांच स्थितियां बताएं चार प्रकार के आयाम बताएं है ना ये मानव जाति में देखेंगे इस प्रकार से शरीर की अवस्था देखेंगे इस प्रकार से स्त्री पुरुष है नस्ल रंग जाति वंश है अमीरी गरीबी है इतने ये सभी प्रकार से जो मानव होता है इन सभी मानव के इन दिशा कोण में मानव होने का मतलब क्या कुल इतना ही समझना है अब एक छोटी सी बात हमने पहले दिन करी थी उसको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब क्या हो रहा है कुल मिला के बाद हम सब कल्पनाशील हैं कल्पनाओं से सब चीजें चल रही हैं है ना हम कुछ भी चीज देख आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं तो ये भी सब कल्पना में हो रहा है शरीर से संकेत मिलते हैं जीवन में चित्रण नाम की क्रिया है वो साढ़े चार क्रिया ज्यादा कहाँ गए पीछे चले गए बहुत दिन से हो नहीं रही तो आज कर लेते हैं उसको नाराज हो गए थोड़े तो अभी ये कल्पनाओं में ये कल्पनाओं में सब चीजें चल रही है तो आप ये सोचिए जिस दिन पहले दिन धरती पे मानव आया उसमें कल्पनाशीलता है ही और अब वो उतना ही देख सकता है जितना कल्पनाशीलता में देखने के लिए विचार का पक्ष है विचार के पक्ष के अभाव में कुछ भी दिखता नहीं है हमको है ना दिखता कहा हमको जैसे अभी देखिए संजय बताइए ये क्या है घर दिख रहा है ये दरवाजा दिख रहा है ये दरवाजा खुला है कि बंद है खुला है ना आइए प्रवेश करिए मानसिक रूप रूप से से कर सकते हैं मानसिक आप घूम फिर के अंदर से गए होंगे ना टॉयलेट नहीं है या ये पता लगा आपको फ्रंट ही दिख रहा है लंबा तो सौ किलोमीटर का है ऐसे कैसे करें टॉयलेट नहीं है तो ये सब यहाँ यहाँ पर कोई घर है क्या आपने घर कोई देखा हुआ है जीवन में आपको घर दिखता है जैसे हमारा शरीर का एक भाग आपको दिखता पीछे का नहीं दिखता है तभी तो पिक्चर वाले आपने को बेकूप बनाते हैं फिल्मों में ऐसे तो बेकू बनाते है। पीछे का दिखता थोड़ी आप अनुमान करते हैं रामोजी सिटी कोई गया होगा ना तो पता लगता है पूरे बड़े बड़े बंगले बने हैं उनकी कुल डेफ होती है पांच फीट सात फीट हाँ पांच सात फीट के बंगले चौड़ाई में है ना इधर पेरिस स्ट्रीट बनी है इधर न्यूयॉर्क स्ट्रीट सब बना दी हुई वही। है वहीं शूटिंग करके आपको लगेगा कि आप न्यूयॉर्क में शूटिंग हो रहे हैं और वो पांच पांच फीट के बंगले हैं क्योंकि पीछे का दिखता नहीं और कैमरे में तो पता चलता नहीं तो क्या समझ में आया कि हमारे में जो कुछ भी देखने की पहले दिन से मानव में जो कुछ विचारपूर्वक देखना है आप देखिए आदमी का संकट देखिए और अस्तित्व के बारे में पहले से कोई मानसिकता पूर्वक ही देख पाएगा तो इसी के नाम में विकास क्रम कि अस्तित्व को कितना देख पाना उसके आधार पे कुछ मानसिकता बनना वो मानसिकता से पुनः उसको देखना इसमें हम जूझते रहे जूझते जूझते कहा पहुंचे एक हजारों साल के बाद हमारे को एक कोई थॉट नाम की कोई चीज बनी जिसमें जिसको नाम दिया था अपन लोगों ने आदर्शवाद और आदर्शवादी विधि विचार से ही हम अब पूरे अस्तित्व को देख रहे हैं मानव को देख रहे हैं मानव के यात्रा को देख रहे हैं शरीर यात्रा को देख रहे हैं संबंध को देख रहे हैं व्यवहार को देख रहे हैं वो दृष्टिकोण हमारे में एक कंप्लीट हुआ कंप्लीट का मतलब वो अपने में एक दृष्टिकोण कंप्लीट। हुआ मानव की चाहत की पूर्ति नहीं कर पाया लेकिन एक कंप्लीट दृष्टिकोण आया कहा से आया तन मन धन को फाइनली उन्होंने एड्रेस कर दिया कि ये ये करना है इसको तो उस विधि से हम चले तो पहले दिन ही समझ में आया था कि वो अधूरे दृष्टिकोण से ही हमको अस्तित्व में समस्या दिख रही अस्तित्व में कोई समस्या नहीं है कोई दुख नहीं है कोई परेशानी नहीं है दृष्टिकोण ही कंप्लीट नहीं है उससे देखने पर कोई समस्या दिखती है वहां तक तो ठीक ही था बट एक और दुर्भाग्य बात बनती कि अब उसी दृष्टिकोण से हम उसको हल भी करना चाहते उसी दृष्टिकोण में बैठकर उसको हल करना चाहते जिस दृष्टिकोण की कमी के कारण समस्या दिखती है उसी दृष्टिकोण से उसमें हम हल खोजने के लिए रात दिन एक करते हैं हाथ पांव मारते मेहनत करते ये करते हैं वो करते हैं वो होता नहीं है क्योंकि अस्तित्व में कोई समस्या नहीं है विचार पूर्वक ही हम कोई अस्तित्व को देखते हैं यदि हमको कोई समस्या दिख रही है बिजली गड़कना हमारे लिए समस्या दिख रही है तब तो क्यों ऐसी समस्या है नहीं तो हमारे देखने के नजरिए में गलती है और उसी नजरिए हम ठीक करना चाहते हैं इसीलिए आदमी में अनुसंधान की बात बनी है ना क्योंकि अब ये कैसे निकले बारिश से तो ये बात अपने को समझ में आई थी तो सारे तो कल्पनाशीलता और कल्पनाशीलता के साथ जुड़ गया कोई थॉट विचार अभी इसके साथ बैठकर थोड़ी सी जीवन क्रियाओं को समझ लेते हैं ठीक है दादा मानव में देखेंगे तो हम बात करें तो मानव को मानव का अध्ययन कर रहे हैं कुल मिलाकर तो मानव में एक चीज होती है जो कि इंद्रियों के पकड़ में आती है मानव का बचपन से देखते हैं हम मकान का उदाहरण इसलिए दिया कि हम सब कल्पना विधि से देख रहे हैं यहां पर भी अभी भी जो आप देख रहे हैं वो कल्पना विधि से देख रहे हैं ये रिलेटेड ही है यहां पर कोई घर नहीं है है ना हमारा उसके साथ इमेजिनेशन साथ साथ चलता है, जैसे मैंने एक शब्द बोला आपका आपकी कल्पना कल्पनाशीलता में जिस प्रकार से उसका अर्थ है उस शब्द का वो तुरंत बेकअप में काम करता है करता है या नहीं करता माइक माइक माइक माइक जैसे मैं आ रहा था अभी और मैं रेडियो पे सुन रहा हूँ भैया को तो जब उन्होंने यहाँ पे घर ड्रॉ किया होगा मुझे नहीं पता पर जैसे घर बोला तो मेरे को अपने घर का एक चित्रण बन गया जो भी चित्रण बना फिर उसमें दरवाजा भी बन गया और फिर वो जो टॉयलेट की बात कर रहे थे मतलब इमेजिनेशन इतना की यहाँ तो हम मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ जो भी चढ़ रहा हूँ तो मुझे वो सारी चीजें दिखती जा रही है अपने उसमें तो कल्पनाशीलता को शायद में उस तरीके से जुड़ पा रहा हूँ उसमें हमारे अंदर एक कल्पना चलता है उसका इंडिकेशन हमको मिल जाता है जिसको मैं कई बार एक्सरसाइज कराता हूँ आंख बंद करके कुछ नाम बोलता हूँ आपको वो दिखने लगता है है ना प्रोवाइडेड आपने देखा हो जैसे हमने जिग्लू बोला दिखना आप दिखने लगा <laughs> उसके लिए कम से कम विकल्प में आना पड़ता है <laughs> मिनिमम यह है ना अब देख लिया तो दिखता है तो जितना दिखता है वो तो है लेकिन वहां तो है ही ना जितना देख पाते हैं उतना दिखता है जितना देख देखते हैं दिखता है उतने देख पाते हैं ये एक एक, एक सर्कल हो गया है। इससे बाहर आने के लिए अनुसंधान चाहिए है।, है ना तो वो प्राकृतिक विधि घटना घटती है वो तो आप और हम लोग इस पर काफी बात कर चुके हैं आज थोड़ी थोड़ी जीवन क्रियाओं की बात कर लेते हैं तो कुल मिला के काम क्या कर रहे हैं हम अस्तित्व में मानव को अध्ययन कर रहे हैं चाहे दोनों विधि आदर्शवाद हो चाहे भौतिकवाद हो चाहे सस्तित्व काम कुल इतना ही मानव का ये मानव का मौलिक काम है वाद-वाद इसको पूरा करने के लिए चीजें हैं वाद क्या चीजें मानव की जो मौलिक कामनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कोई विचार होता है मानव बड़ा या विचार बड़ा मानव बड़ा या विचार बड़ा विचार। हाँ ये भी समझ लो मानव के लिए विचार मानव के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित अभी क्या हो गया जैसे ये मानव को छोटा कर दिया विचार हावी हो गया हमारे पे है ना हम उसको बड़ा मान लीजिए डंडा निकालना शुरू करेंगे और क्या करेंगे तो, तो बेसिकली ये बात हमको समझ में आ जाए कि मानव में से के लिए सारे समाधान को हम खोज रहे तो मनुष्य के बारे में जो कुछ भी मान्यता हमारे बारे में हमारे में बन रही है वो दो विधि से हो सकती है एक विधि बनी इंद्री गोचर इंद्री गोचर दीदी कहाँ जा रहे अच्छा ओके ओके ओके हाँ हाँ आपसे मिले क्या पहले भी हम लोग हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ। ओके ओके ओके नमस्कार स्वागत है आपका हाँ दीदी आराम से दी ये सुनीता पाठक दीदी हैं दो मिनट परिचय करा दें आपका एक दो मिनट के लिए खाली फिर आप आएंगे जब देखेंगे आप एक सुरेंद्र भैया काफ़ी विद्वान दंपत्ती दोनों काफ़ी सालों से नागराज जी के साथ बिल्कुल जम के अध्ययन किए हुए हैं गुजरात में अभी हैं बहुत सारे लोग जानते होंगे समय मिलने पर बात कर ही सकते हैं ठीक है, है दीदी तो क्या निकला अंकल जी सुनिए तो मानव के बारे में हमने कुछ खाका बना लिया कि मानव क्या चीज है विधि क्या हो गया इंद्रियों से जो पकड़ में है बातें कुछ भी सुनते रहे अपन है न पानी का बुलबुला है क्या समझ में आया इससे आपको आत्मा जो है परमात्मा का इससे समझ में क्या आया अभी कुछ नहीं आता कितना भी बातें कर लो समझ में नहीं आया तो इंद्री विधि से यदि कोई हमने इंफॉर्मेशन बनाई तो मानव की अधिकतम क्या चीज हम पकड़ पा रहे हैं क्या हुआ इंद्री विधि से यदि कोई हमारी हा जी भाई कौन नमस्ते ठीक चलिए तो रूप गुण को ही हम समझ पाए और हम सब समझना क्यों चाहते हैं बहुत स्पष्ट बात करते हैं आराम आराम से हम सब सुखी होना चाहते हैं ठीक समान सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं ये सब उसके एक नाम हो रहे हैं कि सुख का मतलब सम्मान में है विश्वास है स्नेह है ये सब मिलाकर सुख है अल्टीमेटली सुखी होना चाहते हैं इंद्रियों से जो कुछ भी हमको पकड़ में आ रहा है मानव क्या चीज है तो आंख ना कान ही पकड़ में आ रहा है और मानव कुछ गाता है बजाता है खाना अच्छे काम करता है बुरे काम करता है ये सब पकड़ में आ रहे है तो जो कुछ भी रूप के बारे में कुछ स्पष्टता हो रही है गुण के बारे में हो रही है ये रूप और गुण कहा जा रहा है कान में स्टोर हो रहा है आंख में स्टोर हो रहा है ये कहां पर स्टोर हो रहा है ज्ञानेन्द्रियों से जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी कहां पर स्टोर हो रही है मेदस में हो रही दिमाग में हो रही है हो रही अंकल जी दिमाग में हो रही आप में नहीं हो रही है? तो दिमाग में हो रही है आप में हो रही है जीवन में हो रही, जीवन में, हो रही, जीवन, में हो रही जीवन में एक एक क्रिया है जिसका नाम है चित्रण क्रिया कौन सी तो को। क्रिया है ये ये चित्र विजुलाइज़ कर लेता है चित्रण बन जाता है यहां पर इसको बोलते हैं चित्रण क्रिया याद करो आप जब 10 साल के थे 12 साल के थे आप कौन से घर में रहते थे अभी आपको दिखने लगेगा क्या दिखने लगेगा 10-12 वर्ष में आप कहाँ रहते थे दिखने लगेगा आपको है ना हाँ देखो जीवन में होता है तो भूल जाता है नहीं भूलता है एक, एक मिनट थोड़ा उदाहरण कर लेते हैं ब्रेन तो आपका ठीक काम कर रहे हैं जूमिंग ठीक काम कर रहा है आज क्या तारीख है क्या दिन है चलो कोई भी दिन है जैसे मान लो सात मार्च है सात फरवरी को दिन है आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था ब्रेन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है बताइए ट्रेस करेंगे अभी बताइए ना याद नहीं अच्छा आपकी जो भी उम्र हो गई दिक्कत तो ठीक ठाक ही रहो आपका नाम अभी रखा गया था या वो इतने साल पहले रखा गया था तो आपने याद रखा कोई बोलेगा देखो बार बार लोग बुलाते थे इसलिए याद रखा वो, वो भी हो सकता है लेकिन आपने उसको उपयोगी माना तो आप याद रखते हो ब्रेन में अगर याद रहता तो ब्रेन अभी फट से बोल देता है। याद आप रखते हो और आप जिसको जरूरी मानते हो उसको याद रखते हो जिसको जरूरी नहीं मानते उसको नहीं याद रखते हो लेकिन वहीं पर 1955 में आप इन भैया के घर गए थे गुप्ता जी घर दिल्ली में 1955 में और नाश्ते में इन्होंने एक सेवैया खिलाई थी और आपको बोला था कभी जिंदगी में खाई सेवैया जिन्हें जिन खा के देखो क्या होती सेवैया वो आपको आज तक भूले नहीं आप <laughs> <laughs> <laughs> तो सोचते रहे इनको कैसे पता कई लोगों को खिलाई उन्होंने तो ये समझ में आ जाए कि जिसको आपने महत्वपूर्ण माना उसको आप याद रखते हो जिसको आपने महत्वपूर्ण नहीं माना उसको याद नहीं रखते हो नास्ता फरवरी का याद नहीं है लेकिन 1955 का याद है क्योंकि आप, आप उससे चिपक गए किसी विधि से है ना आपको खराब लग गया आपको बहुत अच्छा लग गया मान लो तो भी याद रहता है है ना एक हमारे मित्र एक बार हम लोग कहीं घूम रहे थे उनके साथ कोई जमीन जमीन देख रहे संस्थान के लिए जगह जगह जगह घूम रहे दिन भर हम ढूंढ ढूँढते थक गए मिली नहीं कहीं कुछ कहीं खाने को भी नहीं मिला अब खाने को नहीं मिला तो क्या होगा? एक किसी के घर पहुंचे तो वहाँ पर है ना कुछ आटा गूँधा हुआ तो कोई पहचान का था हमारा तो वर्षा ने बोला तुम फटाफट भट रोटी सेको और वहीं खेत पे ही कहीं से टमाटर टमाटर ढूंढ़े और मिर्ची उर्ची काट के ऐसे फुरफुर करके और बना दिया फुरफुर -फुर। अब ये हो गया भैया वो भैया को तो बहुत अच्छा लग गया अब उनकी पत्नी छः आठ महीने बाद हमसे मिली गई बोले भैया आपने बहुत जीना आराम कर देखा हो गया बोले बीसो बार में से वो टमाटर की सब्जी बना चुके हैं जो वो वहां खाई थी वो वाली वैसे, वैसे स्वाद ही नहीं आ रहा उनको अब उनको अब मैंने कहा वैसे भूख लगा <laughs> अब वो अटक गया टमाटर उनको आज भी अटकते हैं अभी फोन आता भैया वो एक बार तो खा नहीं भाभी हाथ से वापिस है ना तो उतना करके आना पड़ेगा तो ये दिखा कि चित्रण नाम की कोई क्रिया है वो जीवन में होती है लेकिन गुण बताते हैं लेकिन क्या है लेकिन ये सब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन है ब्रेन यदि इनपुट डिवाइस में गड़बड़ हो जाए सुनाई ठीक से नहीं दे तो चित्रण क्या करोगे दिखाई ठीक से नहीं दे तो चित्रण कर पाओगे क्या तो इनपुट डिवाइस चित्रण ब्रेन है और आउटपुट डिवाइस पुनः पुनः क्या है ब्रेन है अभी याद तो है लेकिन अभी वो ब्रेन में ब्रेन में लोचा हो गया कुछ बोलते बोलना कुछ और चाहते हैं निकलता कुछ और है ऐसा होता ही है जैसे आप ही बहुत थके हुए हो कुछ बहुत आपके शरीर में थकान हो जाए काफ़ी लंबे है ना तो फिर आप जो बोलना चाहते हो मुंह से निकलता नहीं है और हम देखते रहते हम बोल निकल के आ रहे है? मतलब बोलना तो हम कुछ और चाह रहे शब्द कुछ और निकलते रहते अभी ये क्या हो गया ये मेकेनिज्म का फॉल्ट हो गया मशीन में गड़बड़ हो रहा है तो मशीन में गड़बड़ होना एक भाग और ऑपरेटर में गड़बड़ होना एक दूसरी भाग तो दोनों के मिलाकर मानव है अभी तक हम सिर्फ मशीन को ही पकड़े तो हमको लगता है सब कुछ मेमोरी जो है वो, वो मशीन में है और जीवन में नहीं है है ना जीवन में और इसकी कॉम्पेटिबिलिटी है शरीर उस उस मेमोरी के लिए काम करता है और पुनः उसको मतलब अपलोड करता है डाउनलोड करता है ये सब काम ब्रेन का ही है जैसे आप अच्छे से खाते हो अच्छे से नींद सोते हो सुबह बढ़िया से आप तैयार होकर आते हो तो आप अगर ये सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है शरीर के अनुकूल हो रहा है, तो आपको लगता है कि चलो आज बहुत समझ में आ रहा है भाई आप कुछ ऐसे वैसे हो जाते हो तो नहीं आता है तो इसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का भी एक रोल है जी माइक माइक मैन पीछे मत बैठो भाई आ गया तो तो जिसे जिसे आप जिसे आप बोल रहे हैं कि जिसे जीवन तो अक्षय शक्ति है और अनंत वो कभी मरता नहीं है उस केस के अंदर में। तो मेमोरीज तो बिल्कुल जिस, जिस जिसे भी शरीर यात्रा में जो भी जिया होगा उसके अंदर में एक शरीर यात्रा छोड़ने के बाद दूसरी शरीर यात्रा लेने के बीच में जीवन में सहज रूप से एक मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है जैसे आप एक शिविर करते हो तो लौटते समय आप सब लोग चुपचाप बैठ कर ये सोचते सोचते जाओगे कि आखिर हुआ क्या इसमें क्या सार्थक हुआ क्या नहीं हुआ सेंस को आप सेंस को आप लेना चाहते हो ऐसे ही जीवन जो एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर के बीच में है, है ना अपने में पूरी शरीर यात्रा की समीक्षा करता है और ये समीक्षा करके जो भी निरर्थक बातें हैं उनको वो भूलना ही चाहता है इसीलिए वो एक अगली शर यात्रा को शुरू किया तो मतलब पता, पता लगा तीन से चार महीने के अंदर ही पिछले शर यात्रा के ज़्यादातर चीज़ों को विस्तृत कर देता है जान के क्योंकि वो उसको स्वीकार नहीं उसमें सार्थकता हुआ नहीं रहता सार्थकता के पक्ष में चीज़ें बनी रहती हैं निरर्थकता के पक्ष में नहीं बनी रहती है, है ना सार्थकता क्या उसी को तो देखना ये शरीर मूल्य का सारा कार्यक्रम शरीर मूल्य कोई भी चीजें सार्थक नहीं है, एक है कि जैसे हम मान लीजिए ब्रेन एक डिवाइस है हम्म hmm. अब मान लीजिए जैसे अपन एक मेमोरी को लेते हैं हाँ कि अभी आपने जैसे इनको एग्जांपल दिया कि कुछ अच्छी याद या बुरी याद होती है तो उसका जीवन से संबंध होता है तो hmm. जीवन उसको याद रखता है पर जैसे कुछ व्यक्तियों में भी अंतर होता है जैसे मैं मेरे फादर को देखता हूं कि उनकी मेमोरी काफी स्ट्रांग है तो कई बार आश्चर्य भी होता है कि वो काफी ऐसी ऐसी चीजों को याद कर लेते हैं तो ये बताएं जीवन ज्यादा उसमें दक्ष है या ब्रेन ज्यादा दक्ष है देखिए भ्रमित आदमी में ब्रेन दक्षर शरीर, शरीर प्रभावी जागरत मानव में जीवन प्रभावी ये समझ में आया फिर याद रखने के तरीके होते हैं उसको लोग आजकल सिखा भी सकते हैं आप में भी याद रखने का एक तरीका होता है किसी किसी का वो तरीका नेचुरली बन जाता है किसी किसी का वो तरीका यहाँ बैठ जा बेटा, बेटा है हिमानी किसी किसी का तरीका नेचुरल होता है कुछ को पकड़ में आता है किसी किसी को बाय लर्निंग भी हो सकता है सीक्वेंस कहानी बना के याद रखते हैं उस... भी और रुचि समझ होता, होता है वो रुचि का मतलब जिसकी आवश्यकता पड़ गई हम्म कितने में खरीदी किसको बेची कितने में बेची वो सब उनको बिल्कुल शब्द शाह याद रहता है ठीक बात ठीक है ना तो अभी ऐसे ही कहीं कहीं कुछ भी याद रहता है है ना जिसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं उसको याद रखते हैं हुँ. जिसको हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं उसको भूल जाते हैं एक सिंपल सी बात मेमोरी देखिए अगर जीवन में बात करें सब में बराबर है है ना इनपुट और आउटपुट डिवाइस व्यक्त करने की आवश्यकता है व्यक्त करने की प्रक्रियाओं में अंतर हो सकता है अभी तो हम भ्रमित मानव के आप मॉडल लेके आ रहे हो उससे हम ये इसको समझने चाह रहे हैं है ना इसलिए कुछ कुछ बैठ रहा है कुछ कुछ नहीं बैठ रहा है, है ना तो भ्रमित मानव में तो रूप पद बल धनी इम्पोर्टेंट है रूप पद बल धनी इम्पोर्टेंट है तो उसके आधार पर चीज़ों को याद रखता है है ना और कई वीडियो तो याद रखते हैं रूप पद हमारे दादाजी के जमाने में किसी ने पड़ोसी ने उसके दादाजी ने वो लूट खसोट कर दी थी तो उसका बदला हमको लेना ही है याद रखे क्या रखे इतनी चार पीढ़ी तक भी याद रखें तो इसका मतलब ये कि जिसको हम आवश्यक मानते हैं उसको याद रखते हैं ये छोटी सी बात है हाँ तो तो दो मानव में, अलग... हा, में क्या अलग अलग समृद्ध मेधस होता है नहीं दो मानव में समान रूप से समृद्ध मेधस होता है खाली स्वस्थ रहने की बात है अस्वस्थ और स्वस्थ है ना क्योंकि जीवन जो मानव शरीर को चलाने वाला है या उसके साथ काम करने वाला है वो तभी उसके साथ अदाकार कर सकता है जब उसमें समृद्ध समृद्धिपूर्ण मेधस हो बस वो आहार मिला नु, लो न्यूट्रिशन डाइट हो गया तो इनपुट आउटपुट व्यवस्था ठीक से काम नहीं करेगा या तनाव बहुत मिला तनाव में क्या हो गया जीवन में तनाव हो गया तो तनाव शरीर पे जो ब्रेन में व्यक्त हो गया तो वो वहां से गड़बड़ हो गया पागल हो जाता है आदमी ज़्यादा तनाव में पागल हो जाता है कौन पागल होता है जीवन पागल होता है या शरीर में ब्रेन में डिसऑर्डर होता है बोलते हैं कि कि बादाम खाने से आपका दिमाग तेज होता है, है मेमोरी, परंतु मैंने देखा कई लोग उसको यूज़ करते फिर भी नहीं हो पाता है, है हाँ। तो शायद यही कारण क्योंकि जीवन में, नहीं आया। हाँ। ब्रेन में करने वही वही। देखो बहुत खाने के बाद बहुत हो गया। तो क्या काम किया ज्यादा कर पाएगा Finally, तो वही तेज होगा अगर ऑब्जेक्टिव स्पष्ट नहीं हुआ तो फाइनली बहुत अच्छा स्वस्थ रहकर बहुत अच्छा खा के बहुत अच्छा ब्रेन तेज करके करेगा क्या वो तो अगर लक्ष्य उतना है जेब कतरी पकड़ मारी तो बादाम खा के ज्यादा ज्यादा करेगा वो तो मैंने पहले ही कहा कि जब जब आप बीमार रहते हो तो ज्यादा और पटांग हरकतें सोचते हो या जब आप स्वस्थ रहते हो ज्यादा और सोचते हो स्वस्थ आदमी घर में रखना मुश्किल है जैसी ताकत है चल आज यहाँ चलते हैं ये खा के आते हैं यार वो खाते हैं अरे हो गया बीमार वो अलग बीमार था थोड़ा अरे हो गया ना हो गया सब निपट गया जैसे बीमार हो गए अब तो ना स, स, क्या करेंगे स्वल्प आहार कम खाएंगे लड़ाई किसी से नहीं करना दिक्कत नहीं देना है ना पैसे में क्या रखा है अब सब अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं पड़ोसी से लड़ाई करना कोई बोलता है कोई बुजुर्ग को अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं देता कि बेटा पड़ोसी लड़ाई मत करना कहा नहीं देता ज्ञान आ उसको अब शरीर में दम ही नहीं बचा लड़ाई देखा तो मेरे को ना पड़ जाए, और जवान उन्हें क्या है क्या कर लेगा? काम कर लिया वही लेकिन पति पत्नी की उम्र बढ़ने के बाद उनके शब्दों में ताकत बहुत बढ़ जाती है, शरीर में ताकत कम हो गई शब्द में उसका ताकत घुस जाती है पता है आपको जैसे जैसे अभी जैन साहब जाके बोलेंगे देखो आपके बाद मेरे को है ना बहुत ही मानवता पूर्ण आचरण में जीना है पत्नी को ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि पुरानी हो गए तो अब ताकत शब्द उनको एक ही बार बोलना हो गया।, हो गया हो गया इसके बाद पूरा कहानी हो गया पूरी जिंदगी का शुरू दिन से लगाकर अभी तक का पूरा समीक्षा और यह सब मूल्यांकन हो गया की कुछ नहीं होता तुमसे है ना हाँ जी इसमें जैसे की बात हुई जो जरूरी चीजें वो रहती है मतलब अगर जागृत के दिशा में दिशा में और जो नहीं है वो निकल जाती हाँ। हमको कुछ याद नहीं इसका मतलब हमने पिछले जन्म में तो कुछ किया ही नहीं, से मेरे से मत नहीं मतलब आपको अच्छा यही बात दम, है। यही बात है क्योंकि किसी भी कुछ याद ही नहीं हमने क्या किया है काम ही नहीं किया प्रक्रिया है देखो प्रकृति में इतना अच्छा है की पचासों गलती करने के बाद कुछ आदमी फॉर्मेटिंग है एकदम फॉर्मेटिंग है अच्छी चीजों की सिर्फ काम नहीं रहेगी करे क्या है वो उसको पूरा याद रहेगा याद रहेगा लेकिन अभी हुआ नहीं ऐसा <laughs> और नागराजी को तो है। मतलब अगर वो नेक्स्ट में आएंगे तो शायद उनको पूरा याद भी रहे हाँ। अच्छा इसमें एक चीज और थी कई लोगों का जो कैलकुलस माइंड एकदम बहुत तेज होता है बचपन से वो क्या है फिर वो कहां से आता है जो की एकदम है? जो कैलकुलेस माइंड होता है बहुत तेजी से वो चीजों को अपनी रुचि भाई रुचि रुचि देखो रुचि के आधार पर है और रुचि का ओरिजिनल शुरुआत कहां से है रुचियों का शुरुआत कहां से हो रहा है शरीर से हो रहा है शरीर से कैसे होता है जैसे एक ही घर में दो बच्चे एक साथ पैदा हो गए मान लो ट्वीन से हो गए दोनों में आप देखोगे अलग अलग प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। वो कोई जीवन मूलक प्रवृत्ति अलग अलग नहीं है वो सब शरीर मूलक प्रवृत्तियां अलग अलग है जैसे कितना भी कर लो कोई भी दो शरीर एक जैसे नहीं बनते कोई भी एक झाड़ में जाओ और आम के झाड़ में जाओगे तो आम की दो पत्ती एक जैसे आप ला नहीं सकते पिछली बार तो एक आदमी अड़ गया एक्सरसाइज करता रहा मैंने कहा तू सुबह शाम सात दिन यही कर चल ले क्या और नहीं ले पाया ढेर सारे पत्ती तोड़ है उसने अलग बात है इसका मतलब क्या हो गया कि जितना प्रकृति में साधन है ये सब में एक सबकी अलग अलग अलग अलग पहचान है तो आम का पत्ता आमत्व के पहचान के साथ होते हुए भी उसका इंडि, इंडि, इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअल पहचान अलग नहीं है क्या ब्यूटी है हमारा हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसे हुए हैं पूरी माना जाति कि हम परिवार में अगर परिवार में व्यवस्था म जाएंगे तो हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा जबकि देखो सीधा उदाहरण देखोगे है ना आम का पत्ता जो होगा वो समस्त पेड़ जितने हैं उनके पत्तों से तो भिन्न पत्ता है तो उसकी आइडेंटिटी कहाँ है आम के साथ जुड़ी हुई है आम के साथ जुड़ने पर उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है वो भी प्रकृति में इंश्योर्ड है और जब पब्लिक क्या है माना जाति कहाँ फंसी हुई है अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में डू डू डू भी हुई कई बार भैया ने प्रश्न किया दो बार तीन बार है ना उसका उत्तर से मैंने दिया नहीं क्योंकि यह समझ में आना जरूरी है तो कोई भी दो शरीर एक जैसे बनते ही नहीं है चाहे एक ही कोख में बने है, है ना तो सबका पोटेंशियल जो बॉडी का पोटेंशियल अलग अलग है जीवन का पोटेंशियल समान है तो अभी कैसा है अभी भ्रमित परंपरा में शरीर के आधार पर रुचियां हैं शरीर के अंदर भी रुचियाँ एक बच्चा जो है जिसका कान बहुत अच्छे काम करते हैं तो उसको साउंड है ना बहुत अलग अलग सुनाया देता है दूसरे बच्चे का कान इतना तेज नहीं काम करते आपके हमारे सबके यदि हम कान के टेस्टिंग कराएंगे एक जैसे काम किसी के नहीं करते क्योंकि शरीर में ऐसा है ही नहीं कान का काम करते हुए कान अलग अलग पोटेंशियल करते यदि तो किसी को साउंड का अवसर मिल जाए तो धीरे धीरे धीरे साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए म्यूजिक व्यूजिक में चला जाता है यहाँ से चलाए एक तो किसी की बॉडी में ताकत ज्यादा होता है ना मैंने देखा दो छोटे बच्चे हैं अब एक में शरीर में दम है ठीक वो किसी दूसरे बच्चे को ऐसा भी करता है तो वो वहां जा गिरता है अब उसको अपना बल ज्यादा है उसके शरीर में तो बल से वो उसका रुझान बनता है तो अब उस तरह की चीजों को लेकर दौड़ता जिसमें बल को ज्यादा हो दौड़ना भागना है ना और फुटबॉल खेलना क्रिकेट खेलना वो पावर के गेम में जिसको इंटरेस्ट आने वाला है से चल रहा है ये कोई जीवन मूलक नहीं है पिछले जन्मों का संस्कार चला रहा है ऐसा नहीं है है ना जब तक माना माना जाती है अभिभाज्य नहीं होगी कर्म कर्म उस प्रकार से नहीं कर पाए जिसके फल सबको स्वीकार नहीं है तब तक कोई संस्कार नाम की चीज बनी ही नहीं है सब कुछ संस्कारी हैं इसलिए शरीर छोड़ने के बाद अपना अपना जो भी है वो विलय कर देते है तो जो कुछ भी चलता है वो किस प्रकार चलता रहता है वो चलता रहता है बेसिकली शरीर मूलक भिन्नता ये बात समझ में आई किसी को स्वाद का पसंद आ गया किसी को जीव में कोई मूवमेंट करने को पसंद आ गया वो सिटी विधान सीख गया सिटी विधान सीख गया अब आगे उम्र उम्र बढ़ते बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है कि शरीर से स्टार्टिंग हुआ है ना फिर वो रूपत बल धन भी एड ऐड हो, हो गया इसमें क्या ऐड हो गया प्लस इसमें नाम एड हो गया प्लस इसमें आगे जाकर पैसा एड हो गया अब तो पैसे हो गया सीधा अब वातावरण इसी के सपोर्ट करता रहता है वातावरण से मुक्त तो कोई भी नहीं रहने वाला है तो अभी भ्रमित परंपरा में वातावरण इसको सपोर्ट करता है तो बच्चा शरीर मूलक शुरू करता है स्टार्टिंग यहाँ से होती है बाद में इसके साथ इसके साथ जुड़ता चले जाते हैं इस प्रकार से ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमको बच्चे दिखाई देते हैं बिल्कुल ठीक बात एक मिनट माइक चालू कर रहे हैं वो हेलो तो, क्या हो गया बेटा भैया लोग फिर पीछे बात करने लग जाते हैं एक मिनट क्या हो गया बेटा लाइट नहीं है कहां वातावरण बन पाया वो जो पहला थे और अभी के शंकाचार देखो क्या हालत है ठीक <laughs> ठीक ठीक माइक पे एक क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और मैंने ये देखा है कि माइक साउंड सिस्टम अच्छा लगा है तो पीछे वालों को सुनते सुनते बोलने का अभ्यास हो चुका है ये देखो ये देखो ये देखो हाँ एक बार वन बाय वन कर लें अरे पहले वो सबको सुनते लें दो उनको उनको बोल लें दो एक बार हाँ चालू कर दो भाई माइक अभी आ रही हाँ जी मेरा सवाल ये था क्योंकि एक तो मैं पहले मेमोरी में कंफ्यूज थी तो वातावरण के जब हम बात करें तो जैसे विवेकानंद का एग्जाम्पल ले रही थी मैं कि एक ही तो वातावरण में रहने वाला एक आदमी भोगी भी हो जाता है और दूसरा आदमी को ज्ञान की तलाश में चल देता है, चल देता है। इतनी बहुत अच्छा मुद्दा है इससे हाँ, तो मतलब थीक। जुड़ता भी अंकल जी आप धैर्य बना के रखना प्रश्न का उत्तर हो रहे आप इतनी दूर क्यों चले गए तो अभी मानव के बारे में रूप गुण ही हमको समझ में आया तो इसका उत्तर कर रहे हैं मानव जाति में मानव है ना तो बच्चे बोले तो ठीक है भाई बाकी तो ना बोले मानव जाति में मानव के बारे में सिर्फ रूप और गुण गुण का मतलब होता है कुछ प्रभाव रूप का मतलब है रूप इतना ही हम हकीकत मानते हैं इसी को बोला संवेदनशीलता इसको क्या बोलते हैं चित्रण में मानव के बारे में इतना ही पता है तो संवेदनशीलता बोलते है। हैं संवेदनशील मानव में अपन सोच रहे दिखते ही अपने को सभी तो एक जैसे नहीं दिखते हैं <coughs> <coughs> <coughs> इसमें चार तरह के मानव होते हैं यह संवेदनशीलता प्रधान मानव इसको कहते हैं भ्रमित मानव एक चीज और ध्यान रखिए किसी को ज्ञान हो गया उसका प्रमाण क्या है और आचरण का प्रमाण क्या है जब तक परंपरा नहीं बना तब तो तक ज्ञान हुआ इसका उसको लगता रहेगा कि मेरे को ज्ञान हुआ लेकिन उसको ज्ञान कंप्लीट अपन मान नहीं सकते हैं। है ना दीदी ज्ञान का मतलब आचरण में आना आचरण का मतलब परंपरा में आना परंपरा में आना मतलब शिक्षा व्यवस्था संविधान ये सब में आ जाना तब तक वो कोई मतलब ही नहीं निकला उसका गूंगे गुड़ थोड़ी है सर अब तक हम ज्ञान को गूंगे गुड़ मानते हैं ज्ञान ऐसी चीज है जो पूरी मानव जाति को प्रभावित करता है मानव जाति की आवश्यकता है वो और मानव जाति उसको धारण करते ही करता है तो वो इवॉल्यूशन में कुछ कुछ होता रहता है हमको लगता है ज्ञान हो गया लेकिन वो अगर स्टेबल नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें वो कुछ ना कुछ रह गया ठीक ऐसे चल रहा है तो संवेदनशीलता के क्रम में देखेंगे फोन बंद ही कर दो भैया तो एक दो घंटे के बाद चलिए दीदी ठीक तो क्या समझ में आया संवेदनशीलता में देखेंगे तो चार तरह का मानव पहला माना उसको बोलते हैं संवेदनहीन इसमें देखिए कुल मिला के अजमशन क्या है ये को भी ठीक से लिख देता हूं क्या क्या अजमशन लेकर भी चलता है ना अजमशन यही है कि ईश्वरी सब कुछ है या सामान सब कुछ ठीक सुविधा ही सुख है और सुविधा लेना बराबर अन्याय है और देना बराबर न्याय है ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ अजम्सर है तो भ्रमित दृष्टि में संवेदनशीलता है उसमें मानव को सिर्फ रूप गुण मानते हैं तो एक आदमी संवेदनहीन है संवेदनहीन आदमी किसको कह रहे हैं हम लोग ये क्या करता रहता है सुविधा ही सुख है वो तो कंसेप्ट तो उतना तो ही है सुविधा पहले पहले में इसके बाद बाद में क्या होता हो तो पता नहीं चलता है इसको हम क्या बोलते हैं संवेदनहीन मानव परिवार में रहता है उसको मतलब ही नहीं कि यार पत्नी को भी चाय चाहिए थी है ना उसको मतलब भी नहीं कि लोगों को रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए जमशन उतने ही कि सुख तो इतने ही है सुविधा ही सुख है अजमशन इतना है उसको संवेदनहीन कहते हैं इसमें दूसरा आदमी होता है संवेदनशील सुविधा पहले किसको पहले परिवार में दूसरे को दूसरे मतलब सिर्फ परिवार की परिभाषा है पहले परिवार में उसके बाद मेरे में बात कर तो ध्यान ही नहीं जैसे यहां भी बात कर ध्यान नहीं वैसे बात कर ध्यान यहां पर भी नहीं तो सुविधा पहले में संवेदनहीन संवेदनशील सुविधा पहले परिवार में ये एक तरह का आदमी हो गया आप अपने घर में देख सकते हो फटाफट लिस्ट बना सकते कौन संवेदनहीन है कौन संवेदनशील बनी रही होगी लिस्ट है ना तीसरा एक और आदमी है अति संवेदनशील ये क्या है सुविधा इसका एजेंडा क्या है वही रूप बल धनी है सुविधा ही वह कंसेप्ट उतना ही पहले किसको पहले समाज को इसको बोला अभी कंटेंट रूप में उतना ही है आदमी में क्वालिटी उतनी है खाली उसका शिफ्टिंग हो गया है ये तीन कैटेगरी के आदमी अपने को भ्रमित परंपरा में दिखता अपन इसी में अच्छा बुरा अच्छा बुरा करते रहते हैं जबकि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है ये हमारे को स्वीकार नहीं है कुल मिला के मानो इतने में ये कंस, इस कंसेप्ट से मैंने बताया ना विचार पूर्वक ही दिखता है विचार इतना है तो उसी में हम इतना देख पाते हैं तीन कैटेगरी है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि घरों में कई घरों में देखा है कि महिलाएं ना संवेदनशील है तो सुविधा पहले परिवार के लिए वो रात दिन कटते रहते लगते रहते और किसके प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं तो इनमें सब में संवेदनशीलता के साथ संवेदनहीनता बनी ही रहती खुद के प्रति संवेदनहीन लोग बोले थोड़ा ध्यान तो रख लो तुम्हारा पेट फट रहा है ये हो रहा है ना शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ये हो रहा है ध्यान तो रखो है तो, तो दूसरों दु, दु, के लिए संवेदनशील होने पर अपने में संवेदनहीनता ये उदाहरण दूसरा उदाहरण देख लो गांधी जी अति संवेदनशील पूरे देश में यदि मेरे देश के लोगों को कपड़ा नहीं मिलेगा तो मैं आधा कपड़ा पहनूंगा ये क्या चीज हो गया संवेदन शीलता का अति हो गया एक्सट्रीम पे चले गए और अपने परिवार के प्रति आपने परिवार के प्रति क्या हो गए? संवेदनहीन अब ये क्या हो गया अन्याय हो गया इसमें कहा न्याय कर सकते हो दोनों पक्ष में बराबर कर सकते हो? होता ही नहीं है तो गांधी जी एक तरफ बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे देश में लेकिन अपने परिवार के प्रति एकदम संवेदनहीन बच्चे नहीं सबकी बुट्टी साफ करनी करनी तुमको लोग बड़े नाराज घर में इतना विरोध हो गया ये हो गया और एक तरफ हम सब महान मानेंगे क्योंकि इतना संवेदनशीलता है दूसरा साइड देखो तो रिएक्शन ही रिएक्शन घर में क्योंकि कहीं पर आप अति संवेदनशील हो और कहीं पे एकदम संवेदनहीन हो वो आदमी आपको रिजेक्ट कर देता हैं हाँ अब नाम मतलब भैया लड़ाई जाएगी कोई है ना लोग वहाँ से मेरे को रिकॉर्ड होगी ना तो से मैसेज करते क्या समझते हो आप तो छोड़ो थोड़ी देर के लिए अपना दूसरा काम बहुत सारा है बिना नाम की बात कर रहे तो क्या निकल के आ गया इस प्रकार से ये संत न्याय नहीं हुआ है ये न्याय हुआ क्या उभय पक्षी संतुलन नहीं बन रहा है बनेगा ही नहीं तो एक आदमी यह करता रहा वो करता रहा वो करता इसी में से एक आदमी और निकलता चौथे कैटेगरी का मानव उसको लग जाता है एक बड़ी जगह वो पहुंच जाता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु हो गया वो जिज्ञासु मतलब ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है ज्ञान का प्रमाण तो अगर नहीं पहुंचा जिज्ञासु क्या हो गया चौथा आदमी इस संवेदनशीलता के दौरान में एक चौथा आदमी भी आया उसको लग गया क्या क्या चीज लगी उसको कि सुविधा में सुख नहीं है आपको तो लगवाया गया के के के के के सुविधा में सुख नहीं नहीं नहीं यहाँ पर दीदी जिज्ञासा का मतलब है संज्ञानशीलता के लिए प्रेरणा अभी ज्ञान हो गया ऐसा नहीं है संज्ञानशीलता का जिज्ञासु संज्ञानशीलता का जिज्ञासु नहीं दीदी दोनों में अंतर है भाई जब ये ये कन्फर्म हो जाए कि सुविधा में सुख नहीं है तो सुख किसी में किस में होगा पता नहीं है क्या हो गया इतना जिज्ञासु एक शब्द में क्या हो गया ऐसा संज्ञानशीलता का मतलब उसको ज्ञान हो गया अभी ऐसा नहीं है नाव सर्च शुरू हो गया उसका ज्ञान की उसमें कामना जगे, इसका मतलब ज्ञान हो गया ऐसा नहीं कई लोगों को क्या लगता है कि ज्ञान की कामना आ जाना बराबर ज्ञान हो जाना हमको दिख गया कि सूर्य सुख नहीं हमको लगा हम तो बहुत आगे बढ़ गए ये कुछ आगे वागे नहीं बढ़े जीने में तो वैसे के वैसे ही है जीने में तो वैसे विचार नहीं है उसका लेकिन लेकिन चौथा चौथा तरह का आदमी भी इसी में से तो निकल के आ रहा है है ना चौथा तरह का आदमी इसे भी निकल क्या रहा है अलग से तो कहीं से निकलेगा नहीं आ, के दर्शन में था कि प्यास है? ऐसा बोल दिया अपन उत्तर उनके पास भी नहीं था तो प्यास जगा तो बस फिर ढूंढता रहेगा जबकि हम लोगों ने एक लाइन लिख रखी है वेर सर्च एंड जर्नी बिगिन्स। है ना तो, जर्नी एंड नहीं हुई। बिगिन जबरदस्त है ना महाराज एकदम हिट विकेट पूरा बोर्ड आउट है न अब ये समझ में आया तो क्या निकल गया अब पूरी माना जाती है, जैसे ये बोलेगा सूर्य में सुख नहीं है इस संसार में क्या रखा है ये व्यवहार नहीं है ये कार्य नहीं है इसमें कुछ निकल के नहीं आ रहा तो आदमी बोलेगा इसके पास उत्तर होगा तो इसको हम लोग ज्ञानी मान लेते हैं इसके पास उत्तर नहीं है क्योंकि उत्तर होगा तो आचरण में आएगा और आचरण में आ गया तो परंपरा में आएगा ही आएगा भक्ति विरक्ति में कितना भी ज्ञानी कोई हो जाए वो उसको आचरण में ला नहीं सकता है लाने जाएगा तो शरीर त्याग देगा क्योंकि भक्ति विरक्ति अल्टीमेटली शरीर पड़ेगा शुरुआत में बोलते समय पड़ेगा तब तो मैं बताऊंगा कि भक्ति विरक्ति हुई तो क्या विरक्ति हुई है ना शरीर को पकड़ के बैठे हम तो क्या विरक्ति हुई तो तो उसको बनता नहीं है इस विधि से यह समझ में आया कि कितना सुंदर काम है कि ब्रह्म में ही एक चार तरह की चीजें जो अग्रिम विकास के लिए बात बनती है ना और इसीलिए अनुसंधान होता है अनुसंधान पूर्वक जैसे नागराज जी की अगर हम कहानी की बात कर रहे हैं चीजों को तो मतलब तो जैसे पहले पहले क्या हुआ कि अपने घर में मम्मी पापा को पूछने लगे तो मम्मी पापा में से मां थोड़ी ठीक थी ना, नाराजी थी पिताजी दीदी नाराज होने लगे उनको लगने लगा कि कुछ संस्कारी बालक हमारे घर में पैदा हो गया और ऐसे ऐसे प्रश्न करता है जिसका जवाब नहीं है यही मान्यता बनती ना अब अच्छा बा, बात तो उतने से बनी छोटे छोटे प्रश्न से है ना सब लोग उनके घर में पैर पड़ते थे तो इनके भी पैर पड़ते थे तो बोले हमने ऐसा क्या दे दे जो ये पैर पढ़ते हैं एक सिंपल सा प्रश्न बच्चा ये पूछते ही हैं कि हम क्यों पेड़ पढ़े उन्होंने पूछ लिया अब हम नहीं वो तो जन्मों जन्मों के वो भी साधक रहे अरे कोई ध्यान चला गया ध्यान जाने पे कोई प्रश्न बन गया प्रश्न जाने से आदमी अटक गया उसमें जिज्ञासो बन गई माता पिता को देखे कि वो सबको ज्ञान दे रहे हैं लेकिन वो तो घर में लड़ाई कर रहे हैं है ना तो वो पहले ये सोचे कि इनको दुखी नहीं कर दुखी कोई करना चाहता है बच्चा इनको दुखी नहीं करते तो मैं क्या करूं जिससे सुखी हो जाए तो ये सोचे तो वो जो कुछ माता पिता बोलते थे वो खुद ही नहीं करते थे वैसा तो एक और प्रश्न बन गया फिर कभी दुखी रहते थे कभी सुखी रहते थे ये भी प्रश्न बन गया फिर लड़ते भी थे अब ये सरप्राइज ना बन गया कोई ज्ञान हो गया थोड़ी लेकिन जब वो उनको भेजा गया उनके मामा के घर में कि ठीक से वहीं पढ़ाई होगी इनके क्योंकि उनको फिर से वेदांत पढ़ाना पड़ा गया उल्टा पुल्टा कुतर की करते रहते हैं तब उनको मामा जी ने पढ़ाया उन्होंने बढ़िया पैक्ट किया कि देखो जितने साल आप बोलोगे उतने साल में पढ़ूंगा लेकिन मैं आपके यहाँ काम करके पढ़ूँगा तो बोले गाय पा, गाय पालना और पढ़ाई करना पढ़ाई करते रहे पढ़ाई वढ़ाई होने के बाद ये हुआ कि मामा जी ने, ने पूछा कि हो गई पढ़ाई बोले हो गई मामा जी ने पूछा सब प्रश्न वृश्न सबके उत्तर दे दिए उत्तर देने के बाद ये हो गया मामा जी बोले तुम तो विद्वान हो गए वेद, वेदांत के जो भी प्रश्न है उसके उत्तर दे दो अपने प्रश्न उन्होंने साइड में रख दिए अभी जो पढ़ा रहे उसके उत्तर पहले देना हमको समझ में आया कि नहीं आया जब मामा ने बोला कि आप विद्वान हो गए बोले अकेले में नहीं एक काम करो थोड़ी सवा बुलाओ क्या पता आपने जो पढ़ाया उस वही मैंने पढ़ा और वही मैं उत्तर दे रहा हूँ तो वह तो अपन दोनों एक दूसरे के पढ़े लिखे तो क्या पता चलेगा कोई तीसरा बुलाओ जिस हाँ थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन सभा बुलाएगी कि 150 लोग आए तमाम तरह के वेद वेद मूर्ति लोग थे और ये बैठे मामा जी बैठे और विद्वान बैठे और फिर उनसे प्रश्न उत्तर हुए तो प्रश्न उत्तर होने में जिसने जो प्रश्न पूछा उसको सबका वेदांत के साथ उत्तर दिया लोग बजाय और सर्वसरमति से डिक्लेयर कर दिया कि ये तो विद्वान है वेद मूर्ति कहला सकते हैं वेद मूर्ति खिलाने की प्रक्रिया उस प्रक्रिया से वेद मूर्ति जब सभा पूरी होने के बोले एक मिनट रुको महाराज लेकिन मेरे ये प्रश्न के उत्तर अब जब पूरी सभा ही बोल कि विद्वान हो, और अब तो बोल नहीं सकते तुमने वेद ठीक से पढ़ा पढ़ानी है ना उसके बाद वो सभा चुपचाप निकल ली उनके मामा जी को लगा कि तुमको शायद हमसे अधिक ज्ञान हो गया है जबकि वो बोले हमको ज्ञान नहीं हुआ है तो प्रश्न कर देना ये प्रश्न खड़े कर देने से हमको भ्रम हो जाता है कि ज्ञान हो गया जैसे एक कोई नेता आता है वो प्रश्न खड़े कर देता है कई सारे सरकारों के ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर हम सब पूरी मानव जाति को पता नहीं कि प्रश्न से नहीं चाहिए वो उत्तर चाहिए तो उतने में तुरंत ही हम इसको सपोर्ट करना लगते पूरे देश में युवा जुड़ जाते हैं सब जुड़े जाते हैं सारे प्रश्न को लेकर जुड़ जाते हैं क्योंकि हम ये मान ही लेते हैं कि हमारा अभ्यास ही जिसके पास प्रश्न होगा उसके पास उत्तर होगा ऐसा थोड़ी है जो गलती निकालता है वो सही जानता है ऐसा मानते हैं जो गलती निकालता है वो सही जानता है ऐसा मान लेते हैं है ना तो फिर परंपरा अलग चली जाती है काम करने वाले से गलती होती है तो गलती निकालने वालों क्या करना चाहिए काम नहीं करना चाहिए ना हाथ ऐसे रखना चाहिए हा, कहीं हाथ लगा दिया गलती हो जाएगी तो फिर वो ये चलेगा का कार्यक्रम इस प्रकार से क्या हुआ ये समझ में आ जाए कि चौथे कैटेगरी का आदमी भी भ्रमित ही रहता है बात ठीक समझ में आ गई इससे कम में अभी बनता नहीं इनमें कोई संतुलन बनेगा नहीं अब यह चल देगा ज्ञान की तलाश में यह ज्ञान की तलाश में चलता है देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ ज्ञान यहां पर सिर्फ शब्द ही है वस्तु नहीं है तो उसको पता ही नहीं कि मैं किसकी तलाश में जा रहा हूं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ज्ञान और ज्ञान के बारे में उसको कुछ पता नहीं है ये नहीं है क्या होना पता ही नहीं है तो ज्ञान की तलाश एक्चुअली शुरू हो गई ऐसा नहीं है वेयर सर्च एंड जर्नी बिगेन्स अभी सर्च एंड ही नहीं हुआ है तो ज्ञान ज्ञान शब्द से कोई मतलब नहीं वहां पर भी ज्ञान एक प्रकार की सुविधा ही है सुन रहे हो भाई भ्रमित परंपरा में ज्ञान भी एक प्रकार की सुविधा है उससे आपको लगता है कि आप उससे सुखी हो जाओगे तो सामान की जगह एक शब्द आ गया और शब्द के साथ हम सुखी होना चाहते हैं क्योंकि ज्ञान चीज वस्तु क्या है तो पता नहीं चला ठीक प्रश्न के प्रश्न कुछ खड़े हो गए हैं प्रश्न को लेकर दौड़ता है तो ये इस प्रकार से बना इन सब में अगर हम देखने जाएंगे आपका प्रश्न ठीक से उत्तर हुआ तो इसमें कुछ जेनेटिक्स कुछ काम कर रहा है ऐसा नहीं वातावरण तो सबके लिए समान ही है क्योंकि वातावरण ये है और कोई वातावरण नहीं है दो तरह के वातावरण एक शिक्षा विधि से एक प्रकृति विधि से प्रकृति विधि से वातावरण तो दोनों के लिए समान ही कही रहने वाला है तो यही वातावरण है ऐसे एक वातावरण अच्छा बुरा, अच्छा बुरा करते रहते हैं तो आप जो भी नाम लिए अभी कि फलाने को ये हो गया वो हो गया अगर देखेंगे तो ज्ञान हुआ उसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि परंपरा नहीं बन पाई इसका मतलब कोई प्रमाण नहीं है ये हमको समझ में आना चाहिए वो उस स्वरूप में नहीं हुआ जिस स्वरूप में कि इतना डिटेल नहीं हुआ उसके कि जिससे कि परंपरा बन सके कुछ तो हुआ ही होगा क्या हुआ होगा ये तो वही जाने हम तो जानते नहीं लेकिन हम ये जान सकते हैं कि परंपरा तो हमको नहीं मिली जितने भी महापुरुष आए उसके बाद चले गए उसके बाद परंपरा तो नहीं मिली तो सारा ज्ञान ऑफिस कहाँ चला गया सारा ज्ञान कहाँ चला गया वो स्वांत सुखाय में चला गया स्वांत सुखाय में चला गया तो स्वांत सुखाई तो नहीं है मानव मानव जाति अभिभाज्य एक मानव यदि सुखी हुआ एक मानव यदि सुखी हुआ तो मानव जाति के सुखी होने का अगर कार्यक्रम नहीं निकल पाया निश्चित कार्यक्रम तो वो शांत सुखाए हुआ चाहे वो नागरा जी हो चाहे कोई भी जी हो है ना अगर निकल जाए तो बात आगे बढ़ी जो भाषा में तो आ ही जा रहा है जो दो तीन नाम हमने लिए अभी तक हाँ तो वो भाषा में फिर कैसे आया वो तो तलाश में ही है ज्ञान तो मिला नहीं है शब्द समझ ज्ञान को दीदी ना इसके जरिए कुछ भी देख दो तो वो आदमी बोलेगा पहली बार की मेरे को चाहिए कुछ तो वो कुछ भी बोलेगा तो अगले अगली बार आया ना लेकिन आचरण में नहीं आया लेकिन भाषा में आया तो वो भाषा हाँ, भाषा कैसे आया वो तो बताया था पहले दिन ही भाषा में कहा से आता है देखो मानव में <laughs> दो चीजें है दीदी ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाषा आसमान से आ गई है ज्ञान विधि से ही भाषा ज्ञान विधि से कभी नहीं आती आसमान से भी नहीं आती मानव को सत्य का भास रहता ही इसका क्या मतलब सत्य का भाष का प्रमाण है चाहत प्रत्येक मानव को जैसे आप यहां सुन रहे हो आप तभी हाँ करते जाते हो जब आपके जो भाषा भाष आपको है उसके साथ ही जब वेरीफाई होता है आप बोलते हैं हाँ बहुत ठीक बात बहुत ठीक बात आप गर्दन कैसे हिला सकते नहीं तो है ना तो आपको कोई भाषाभास पहले से ही सत्य का मतलब अस्तित्व के बारे में भाषा भास सभी मानव को रहता ही है तो हाँ वो ठीक बात है तो भाषा भास रहता ही है मानव को सत्य का भाष रहता है वो उसका उसका दूसरा नाम है चाहत तो सत्य को भास को चाहत को हम लोग किसी प्रकार से व्यक्त कर दिए उससे बनी भाषा चाहत को व्यक्त करना है हजारों साल में इसको हम भाषा बना पाए चाहत को व्यक्त करने के लिए लेकिन इस भाषा में जो अर्थ है अब वो अर्थ भरने हाँ तो उसके लिए अनुसंधान है ना जैसे आप अब कल कल्पना करके देख लीजिए जैसे सबसे पहले हम शुरू किया होंगे मानव जाति तो मानव जाति की कोई भाषा होगी है ना होगी अब देखो ऐसे ही हुआ होगा इसमें कोई कुछ अतिशक्ति नहीं है अब हु अब हु कितने तरीके निकाले होंगे शेर आया तो हु और शेर जा रहा तो उसका भी हु में अंतर क्या होगा भाई शेर आ रहा है तो उसको हुआ और शेर जा रहा है उसको छोटा कर दिया अब इस प्रकार से दो तरह की ध्वनि होगी गई हुलूलू तब हो गया यही होगा ना पहली बार अब शेर हमको आते है तो दिख रहा है उसको हमको व्यक्त करना है चाहते ही तो अब व्यक्त करने व्यक्त करने के क्रम में ये कैसे कैसे कैसे कि तुम साल में ये भाषा बनी हजारों साल में ठीक इसका स्रोत ज्ञान नहीं है भाषा का स्रोत ज्ञान नहीं होता भाषा का स्रोत मानव में चाहत है हाँ जैसे दो बच्चे होते हैं अभी भी देख लीजिए अगर उनको मम्मी पापा के कुछ हो गया पंगा तो वो अपने एक भाषा डेवलप कर लेते हैं और वो दोनों अपनी बात कर लेते हैं समझ जाते हैं मम्मी पापा से तो क्या हो गया ये कुछ ना कुछ नहीं, हमारी बात है। वो उसको बताया कि देख अभी ज़्यादा लफड़ा करेगा तो पिटाई होने वाली है ना वो खुद ही डेवलप कर लेते हैं क्योंकि चाहत है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है। लेकिन चाहत को कम्युनिकेट कर पा रहे अब दूसरी बात चाहत को हम मान लिया योग्यता एक प्रश्न अधूरा रखा था भावना क्या है और विचार क्या है चाहत को व्यक्त कर दिया तो हम सामान्य भाषा में बोल रहे हमारी भावना में तो ये नहीं था लेकिन ये पूरा नहीं पड़ा अभी यह भाषा जुड़ने के बाद ये विचार बना यहां पर यह विचार जुड़ने से भाषा में अर्थ आए इसके बाद इसके अर्थ में जीने की योग्यता जब ये योग्यता के रूप में आ गया तब इसको हम कह रहे हैं मूल्य तो भावना पहले दिन से है आपके विचार पूर्वक वो समझ में आ जाए है ना और मूल्य का मतलब योग्यता हो गया इतनी यात्रा है आपकी चाहत भावना के रूप में आपको लगती है आप सबका अच्छे चाहते हो और सब बुरा बुरा करते रहते हो क्योंकि योग्यता नहीं है सभी लोग अच्छा चाहते हैं और गड़बड़ गड़बड़ करते रहते हैं तो चाहत अच्छी है और भाषा के साथ विचार समझ नहीं बनी तो अच्छी भाषा बनी हुई है उनमें अर्थ नहीं है तो योग्यता नहीं आई है ना उसके बीच में अभ्यास करना था तो मूल्य नहीं बने तो भावना से मूल्य तक की जो यात्रा है चाहत से मूल्य की यात्रा है चाहत से योग्यता की यात्रा है कुल मिला इसका नाम जागृति है इसका नाम जागृति हो गया ठीक है जी चलिए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं बताइए भैया हम लोग शुरू से इवोल्यूशन स्टेज में ही रहे हैं हाँ जी तो शुरू के टाइम में जब बॉडी को ही ठीक से नहीं पहचाने थे हम्म तब पूरा ज्ञान का जो कंटेंट था वो इतना ही था कि इसको कैसे सेफ रखें और कैसे खाना पीना हो जाए इसका बस। तो उस टाइम पे तो फिर वो डेफिनेशंस चेंज नहीं होती है हो पहले इसका मतलब गई आज तक और, नहीं नहीं और संज्ञानशील तो थोड़ी हो गया खाली जिज्ञासु हो गया जिज्ञास होना मतलब उत्तर पा गया ऐसा नहीं है नहीं भैया मेरा क्वेश्चन ये है की कोई बहुत पुराना आदमी है बहुत कभी अर्ली ह्यूमन और उस टाइम पे यही इंपॉर्टेंट था कि कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करें कैसे खाना पीना उस हो समय भी लोग जिज्ञासु थे जिज्ञासा का स्रोत क्या था मैं आपको बता देता हूं पहला स्रोत शेर को कैसे मारे ज्ञान क्या था पहला शेर को मारने की प्रक्रिया ज्ञान ये समझ में आए उस समय भी चार तरह के आदमी बात समझ में आया जैसे थोड़ा सा कहानी कर लेते दो मिनट लगे हम सब जंगल में रह रहे हैं जंगल में रह रहे हैं तो पीछे से कोई चार जा रहे एक गायब हो गया तीन ही बचे तो तुरंत अनुमान हुआ कि शेर नाम की कोई चीज ले गया होगा क्योंकि वो देखा ही था क्योंकि कोई है ना कोई चीज़ देखी है इसका शेर नाम होगा ऐसा नहीं कुछ कोई एक जानवर ऐसा है जो खा जाता है तो शायद ये भी गायब हो गया तो अभी अनुमान हो गया कि ये ऐसी घटना घटी तुरंत अपने को भय हुआ कि नहीं हुआ भय हो गया अब अब जिज्ञासा क्या मतलब निकला कुछ नहीं खाने पीने से कोई मतलब नहीं तुम लगे पड़ो फल चाट रहे कुछ कोई किसी का नहीं है वो आगे खा जाए खत्म खाने ये जिज्ञासा हो गया अब संज्ञानशीलता की जिज्ञासु अब वो इसी इसी गुंताड़े में लगाए टोटल गुंताड़ा लगा उसका कि कैसे इस प्रॉब्लम का से बाहर आया जाए सोचो सोचो सोचो कुछ हो गया उसको कुछ आइडिया आ गया लकड़ा देखा ये करा वो करा कुछ हो गया एक कुछ विचार विश्लेषण शक्ति तो है उसको लगा के क्या निकाला कि कुल मिला छोटी छोटी घटना जैसे आप अभी आपने मान लो कुछ पत्थर से फोड़ा उससे आप अनुमान कर ही सकते हो कि शेर का खोपड़ा ऐसा फोड़ा जा सकता है क्या तो इतना बड़ा पत्थर कहाँ से लाएंगे है ना ये तो अनुमान क्षमता तो आदमी में है ही ज्ञान थोड़ी हो गया लेकिन ये तो उसने कोई जुगाड़ बना लिया कि ऐसा लकड़ा लाएंगे छीला छाला जो भी पेड़ में कांटा लगा होगा उसने कहीं का कांटा जैसे चीज़ जो लगी इसी को अपन शेर के मुँह में डाल देंगे एक प्रकार का जुगाड़ बनाया जुगाड़ बनाने के बाद क्या हुआ कि अब कोई सुनता नहीं उसकी कौन सुनेगा उसकी प्रॉब्लम उसका है प्रश्न उसका उस लोगों का तो बाकी को का नहीं है परेशान सभी हैं तो आपने डिजाइन बनाया और किसी विधि से शेर आया और अपना दिया लक उसने घुसो के तो मर गया शेर अब जैसे ही शेर मर गया हाँ सही बात है ऐसे खुश हुए लोग एकदम खुशहाली की लहर हो गई अब खुशहाली की लहर आई तो देखो ये समझ लो कितना ये कितने जगह पे काम करता चीज़ें जैसे खुशहाली की लहर आई, वैसे उस आदमी की पहचान हो गई मानव मानव जाति अविभाज्य उसने क्या कर दिया एक मानव होकर मानव जाति के लिए क्या कर दिया एक रास्ता निकाल दिया महाराज सोचिए उस जमाने में उतना ही कुल ज्ञान था तो वो वो आदमी क्या हो गया ज्ञानी हो गया सब ने उसको उठा लिया हु कर रहे लोग अभी डांस हो रहा है खुश हो ही रहा होगा कुछ रो रहा हो कुछ गा रहा हो उत्सव तो बनेगा बनेगा अब ये बन गया भाई उत्सव बन गया वहीं पर क्या हो गया एक और चीज निकल कर गया एक साथ तीन काम हो रहे हैं। एक तरफ तो लगा कि मानव ने मानव जाति के लिए कुछ कर दिया न्याय हो गया भाई दूसरी तरफ क्या निकल गया यार है ना ट्राइंगल बन गया कुछ मानव एक मानव ने दूसरे मानव के लिए जो कुछ किया उसको बोला सम्मान हो गया क्या हो गया सम्मान नाम की कोई चीज स्टेब्लिश हो गई तीसरी एक और चीज निकल गई अगर ये समझ जाओगे तो पूरी गाड़ी आपके आगे बढ़ गई तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकल गई क्या चीज निकल गई तुरंत अब ऑर्गेनाइज हो गए अब क्या, क्या करना है तो बोले उधर उधर उधर जब तक श्रेष्ठता को पहचानेंगे नहीं हम ऑर्गेनाइज होते ही नहीं है जैसे उसको श्रेष्ठ माना हम ऑर्गेनाइज हो गए श्रेष्ठता का आधार क्या था बल बल की पहचान भी हो गई तो बल के आधार पर है ना ये ट्राइंगल बन गया ऑर्गेनाइज हुए ऑर्गेनाइज हुए तो व्यवस्था हो गया अभी वो पूरा नहीं पढ़ रहा इतनी बात है इतनी उसके मूल में क्या है बल है ना ये तो मैं अध्ययन शिविर में पढ़ाता हूं अभी आप लोगों के साथ बात चालू हो गई बल के आधार पर न्याय सम्मान और व्यवस्था नाम की चीज पता चली श्रेष्ठता की पहचान हो गई वैसे हम लोग ऑर्गेनाइज हुए अब क्या करने लगे उसके हिसाब से आप क्या करना है बोले आप आ जाओ मैं बताता हूँ क्या करना है जैसे श्रेष्ठता की बात आएगी नेतृत्व तो आएगा जाएगा नेतृत्व तो विहीन मानव कभी भी नहीं जीता है और कभी जिएगा भी नहीं नेतृत्व तो विहीन नहीं मामला भी कार्यक्रम समझदारी का मतलब नेतृत्व तो विहीनता नहीं है ना दीदी समझ मारे समझदारी का मतलब है कि न्याय के न्याय के मौलिक स्वरूप को समझना और उसके आधार पर नेतृत्व तो करना कोई परिवार उसके बिना चलेगा नहीं डेमोक्रेसी नहीं चलती डेमोक्रेसी फेल अब क्या हुआ ये, ये चल पड़ा भैया अब उसने पूरा डिजाइन दे दिया क्या डिजाइन दे दिया कहा रोता भाई क्या डिजाइन दे दिया कि अब इतने लोग यहाँ सोएंगे तो चार लोग वहाँ बैठेंगे दो लोग है ना हुल करेंगे है ना और ये चार लोग तुम लकड़ा ये लेके आओ वो लेके आओ सब लेके अब एक व्यवस्था हो गया लोग आराम से थोड़ा रिलीफ हो यार नींद में ढंग से अब सो पाते हैं चलता रहा कार्यक्रम लोग इसके कृतज्ञता के भाव को रखे सही और जिनके बाद जो कोई अच्छा फल मिला वो भैया आप खाओ ना ये बहुत अच्छा है उनके मन में अपने आप आएगा उधर एक भाई बैठा था तारकेश बहुत कोने में दूर में तारकेश सोचे जिंदगी तो ये जी रहा है अब यहाँ से कहानी हो रहा है आगे चलिए जिंदगी तो है अपना कौन पूछता है है ना इसके बाद तो लोग इसकी सम्मान करे इज्जत करे अपने कौन इज्जत है क्यों नहीं है कि भैया आप तारके देखेगा अपन तो ऐसे ताकत ही नहीं इतनी जितना इसमें है दम साढ़े छह का आदमी सात फेट का तभी तो शेर मारा अपना तो नेचुरल डिजाइन ही नहीं ऐसा अब क्या करे आदमी अब उसके बाद आ गया गिल्टी गिल्टी आने के बाद हो गया जेलस अब ये सब कार्यक्रम चालू है अब उसके बाद क्या हो गया इसका तो हाल ही नहीं बोला किसी को तो बोला तू रहने रह तेरे से कुछ होने वाला देख क्या कितना बढ़िया आदमी मिल गया तो कहा लगा है? और मन से जो तो रह इसका मर्डर कर दे लेकिन अब कर भी नहीं सकते ताकत ही नहीं तो क्या करें तो तार के ने ऐसे जीने से तो मरने अच्छा कहीं भी जाके मेरे को शेर खा जाए अच्छा ये क्या कोई पूछता ही नहीं इज्जत तो वो ले रहा मजे तो वो कर रहा है कंपटीशन चल दिया भैया अभी यहाँ प्रबोधक में भी कम्पिटिशन रहता है ना ऐसे होता हो तो कंपटीशन से मुक्ति नहीं हुआ अब चल दिया बाहर कहाँ चला गया दूर चला गया कहीं शेर मिला कहीं शेर मिला ही नहीं दो चार पाँच छः सात आठ किलोमीटर गया तो क्या हो क्लाइमेट बदल गया इस बीच में प्रकृति को बदल जाता है नदी दूसरी आ गई कभी देखी नहीं नदी में जाके देखा तो कुछ है ना मन लग गया कुछ वहां पता लगा हरे नीले लाल कुछ अलग तरह के पत्थर थे ऐसे उठा लिए अब शेर तो खाया नहीं अब क्या कर रहे वापस आ गए और यहाँ चल रहा पूरा जो जुग जुगाड़ है ना उसको तो चल रहा मजमा लगा हुआ है अब ये क्या कर रहे बैठे बैठे ऐसे निकाल के पत्थर देखने लगे तो बाजू वाले ने देखा अरे ये कौन सा पत्थर है ए, नहीं दूंगा <laughs> कुछ रास्ता मिला बाहर आ बाहर के बाद कर तू यहीं बैठा रहता है क्या यार बाहर चल बाहर मेरे पास है अब क्या हो गया है ना जैसे ये पत्थर उसके पीछे दो आदमी निकल के चलती जो कि पत्थर में अट्रैक्शन आ गया अब शेर शेर के बात करके दो दो गया यार, गया वहां अब सम्मान का दूसरा तरीका निकाल लिया क्या निकला धन ये धन बन गया अब पहले क्या करेगा पत्थर चाहिए हाँ चाहिए पेड़ दबा चलो उसके दबा रहे थे ना मेरे दवा अब सब कुछ करवाना है इनको पहले और उसको करना है क्योंकि अब उसको चाहिए तो अब यहां से एक एक और नई परंपरा निकाल दी अपन ने ये बल की थी इसी प्रकार से धन की तो धन के आधार पर पुनः ये तीनों ब्रैकेट अब ये क्या कर करे भैया अब मजमा टूट गया भैया कुछ लोग इधर चले गए कुछ उधर चले गए अब ये बार बार रात में उठ के चला जाएं चुपके से वो पत्थर उठा के ले आए और ला के है ना इधर बजमा लगाए दो चार दिस्को थे फल फूल लाओ ये लाओ सेवा करो जरा शुरू करो भैया अब जो भी है ठीक चालू हो गया कार्यक्रम धन के आधार पर तो इस प्रकार से दूसरी परंपरा बन गई तीसरी कहां से बनी एक और आदमी बैठा था कृति अब क्या करे कृति अभी इसको तो यह पता नहीं कहां से पता लगाता है अपने को तो मिल ही नहीं रहा है है ना और शेर भी नहीं मरता है अब क्या करें इसने भी सोचा कि अपन में बेकार है जिंदगी सम्मान के बिना आदमी क्या तरप्ती है पहले शेर से बच जाऊं वही तरपती था अब शेयर तो फटाफट मारने लगे जब भी आए तो कोई वो तो डिजाइन बना लिया पूरा सिस्टम क्योंकि शेयर का आचरण निश्चित है कैसे वो आ करेगा वो सब निश्चित करता निश्चित कुछ नहीं करता तो निश्चितता का अध्ययन किया तो ये डिजाइन तो हमारा रेगुलर चल गया लेकिन अब इससे कोई सुख नहीं है अपने को अब दुख ऐसे हो रहा है कि मेरे को सम्मान कैसे मिलेगा तो अब कृति ने सोचा चलो छोड़ो यार ये दूसरी दिशा में चल दिया दूसरी दिशा में जाने के बाद क्या हुआ थोड़ा ज्यादा चले गए तो वहां पर है ना वहां कुछ लोग बैठे हुए हैं -लू -लू कर रहे हैं क्या हो गया भाई तो उनका एक ही प्रॉब्लम शेर से कैसे बचना है उनको पता ही नहीं कि उधर कुछ हो गया कहा ये तो लक पड़ी बॉस निकल पड़ी अपनी तो है ना उसने कहा कुछ नहीं देखो मेरे को आता है शेर कैसे मारा जाता है अब ये आवाज बनेगी ना तो क्या करना है अब उसने देखा क्या करना है अब सब वहां से बना हुआ है साढ़े छह का आदमी ढूंढा कौन है इधर आ उधर तुम इधर आओ जी भैया इधर है ना अब जलवा किसका है इसका है ना उसका कुछ नहीं है डंडा लाओ ये लाओ वो लाओ छिलो छो सब तो देखा था उसने है ना अब वहां पर जाकर क्या हो गया शेर आया भैया और इसने बिल्कुल उसी टाइमिंग से दे मारा अब की बार जब शेर मारा तो इसको उठाया कि उसको उठाया मारने मारा साइड में खड़ा उठाया कि जिसने आइडिया दिया अब एक आइडिया जिंदगी बदल देता है तो इस प्रकार से क्या हो गया अब ये तीसरे प्रकार का गुरु हो गया तो एक बल के आधार पर गुरु हुआ एक धन के आधार पर गुरु हुआ अब ये यहां से ज्ञान नाम का शब्द निकला है क्या बताया इसने ज्ञान तो ज्ञान का पहला लेवल क्या था शेर मारना ज्ञान उत नहीं था शिक्षा शुरू हुई का अब देखो शब्द हम सब ले आओगे इसमें संस्कृति का शेर मारते रहना सभ्यता का मतलब क्या शेर मारने के लिए किस प्रकार से बनना व्यवस्था का मतलब क्या शेर के मारने के लिए पूरे डिजाइन तो हम कितना इवॉल्व हो रहे हैं उतने के अर्थ में हो रहा है लेकिन उसमें एक ही ब्रैकेट बना हुआ है एक ही संतुलन की आवश्यकता है कि हर मानव को वो नहीं मिल पा रहा है हर मानव का सम्मान उसमें सुनिश्चित नहीं है इसीलिए अब अब हम विकास करते जा रहे हैं तो पांच जो मुद्दे थे रूप, रूपल धन इनके आधार पर सम्मान और एक भाषा ज्ञानी का मतलब क्या शेर तो मारा तो, उसने तो मारा नहीं उसकी भाषा से शेर मर गया क्या हो गया ज्ञानी की भाषा से शेर मरा या लकड़ी से मरा किससे मरा ज्ञानी की भाषा से मरा ना अब बोला यार इतनी इतनी ताकत है इसकी भाषा में यहां से ये सारा ज्ञान जो है ना भाषा में घुस गया ये पंडित बन गया है ना इधर का उधर करना बराबर पंडिताई इधर का उधर सामान करना बराबर व्यापार फिर आ गया रूप और बल है ना वो यहां पे है ना पद वहीं पे तो ये दिखा तो अगर ये सब बातें मैं सुनता हूँ मैं भी इधर उधर कर रहा हूं तो हम भी पंडित ही हो गए फिर तो ये तो सब बात सुनकर अगर हमको समझ में आता है तो जीने में आता है तो फिर बोलने में आता है तब तो ठीक है भैया नहीं तो वो वो का वही काम अभी तक हम कर रहे हैं जब तक हम ये करेंगे कंपटीशन ही रहने वाला है सबको सम्मान मिलेगा नहीं तो इसमें संतुलन बिंदु कहाँ बन रहा है न्याय ही संतुलन का बिंदु बन रहा है चलिए फटाफट चाय पिकाइए फिर इसको पूरा करते हैं बढ़िया से